तो जो आपके अंदर जो है उसका प्रयोजन है वही लक्ष्य बनेगा तो उस लक्ष्य में जो है वह विनियोग होता है इसलिए वैदिक मंत्रों में चार चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है ऋषि का ज्ञान छंद का ज्ञान देवता का ज्ञान विनियोग का ज्ञान वही संकल्प वो जो विनियोग है वही संकल्प तो एक चार चीजों का ज्ञान जो है वह किसी भी उपासना में जब वैदिक उपासना करते हैं तो चार चीजों का ज्ञान बहुत अनिवार्य होता है और इसको आवश्यक बताए भाषिक भाष्य में भी कहीं आएगा कि इसको मंत्र के साथ ही स्मृति जो है बहुत आवश्यक है जब हम इधर तंत्र मिश्रित उपासना करते हैं तब उसमें शक्ति तत्व का ज्ञान होना चाहिए कीलन तत्व का ज्ञान होना चाहिए शक्ति और शक्ति कीलन और एक और है ना बीज बीज शक्ति कीलन ये तीन तत्वों का भी ज्ञान जो है आवश्यक होता है तो खैर ये प्रसंग से कह दिया तो ओम के द्वारा जो है वह प्रत्यक्ष जो है वह देवता का स्मरण कर रहा है पर तो स्मरा हे क्रतो हे यज्ञ स्वरूप हे संकल्पात्मक जो है वह प्रभु स्मरण अब तक जीवन भर मैंने आपका स्मरण किया अब आप मेरा स्मरण कर अब अंत में तो देवता से काम चलेगा ना तो हमने जीवन भर आपका स्मरण किया है वह उपास्य देव को कह रहा है अब मेरे तरफ आप ध्यान दे इस समय मैं तो कुछ करने में समर्थ नहीं हूं शरीर तो अग्नि में जा रहा है कृतो स्मरा कृत गुम स्मरा जो हमने किया है जीवन भर उस जीवन भर जो आपकी उपासना की है उसको स्मरण करो कृतोस्मर कृत गुम स्मर दो बारे है ऐसा मानते हैं कि ये दोनों तरफ अर्थ लग जाता है कि एक में तो लीजिए देवता को कि हे देव स्मर मेरा स्मरण करें मैंने जो किया है उसका स्मरण करें दूसरा संबोधन मन के लिए हे संकल्पात्मक मन स्मरा यही तो समय है जो है देवता के स्मरण का यही समय है स्मरण का अंत काल में जैसी स्मृति होती है इसी प्रकार की गति होती है इसलिए ओम इत्याक रूप में स्मरा कृतगुम स्मरा जो तुमने जो है वह किया है उपासना उसके बल को जो है स्मरण करो तो इस प्रकार दोनों पक्षों में इसका अर्थ लग जाता है भाष्य देखने अथईदानी मम मत वायु प्राणो अध्यात्म परिच्छेद हिवा अतिदैवतात्म इति वाक्य शेषः श्रोत्रात्त ये वाक्य शेष लगाए भाष्य अर्थ माने इधानीम मम ममो मनुष्य मरता हुआ जो मैं हूं उसका वायु माने प्राण प्राण का यहाँ अर्थ समझ लेना सूक्ष्म अर्थ सूक्ष्म हाँ, अध्यात्म परिच्छेद ये अध्यात्म परिच्छेद ये शरीर को लेकर के जो परिच्छि परिच्छिन्न बना था इस परिच्छेद को छोड़कर करके किसको प्राप्त करेगा अब अधिदेवत आत्मान अधिदैव सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ रूप जो है आत्मा को जो सर्वात्मकम अनिलम जो आत्मा है जो सूत्रात्मा अनिल है अमृतम सूत्र आत्मान उस अमृत स्वरूप सूत्र आत्मा को प्रतिपद्यता इसको प्राप्त हो जाए ये लक्ष्य ये लक्ष्य भेद हो गया लक्ष्य का वेद हो गया वह इसीलिए उपासना किया है कर्म किया है सूत्रात्म भाव की प्राप्ति के लिए रणगर्भ भाव की प्राप्ति के लिए अब अंत में उहा है कि ये जो है सूक्ष्म शरीर निकल करके और वृष्टि परिच्छेद को छोड़ करके समि रूप हो जाए भाष्यकार भगवान कहते हैं प्राण यहां पर वायु कािंगम चर्म संस्कृत उत्क्राम ज्ञान कर्म से जो है वो संस्कृत जो ये लिंग शरीर है ये उत्क्रांति को प्राप्त हो कहते ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं कहते मार्ग याचना सामर्थ्या ऐसा नहीं समझना कि यहाँ की वो ज्ञान के बल पर कह रहा है कि मैं सर्वात्मा हो जाऊं ज्ञानी की गति नहीं है ये ये उपासक की गति है। तो उपासक मार्ग की याचना करता है तो मार्ग की याचना करता है इसका मतलब मार्ग से हो करके कहीं जाएगा तो ब्रह्मलोक की याचना है इसीलिए लिंग शरीर उत्क्रमण को प्राप्त हो यहां से ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए यही तात्पर्य है अथ इसके बाद क्या होगा इदम शरीर अग्नौहतम अब इस शरीर को अग्नि में छोड़ देंगे लोग तो अग्नि में इसकी आहुति पड़ जाएगी तो भस्मांतम भू धीरे धीरे करके आ जो है पहले दिखेगा अंगारा इत्यादि के रूप में फिर क्या हो जाएगा भस्म हो जाएगा भस्मांतम भू या यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम अग्न ब्रह्म अभिदेन जैसे उसने उपासना किया है ओम प्रतीक को लेकर के कि उपासना किया है तो ओम प्रतीकात्मकत्वात् जो सत्यात्मक अग्न जो ब्रह्म जो है वो अग्नि है उसको ब्रह्म रूप से ब्रह्म अभिदेन उच्चते ओम ब्रह्म का प्रतीक ब्रह्म का नाम है तो ब्रह्म से अभेद करके जो है उस अग्नि को ब्रह्म से अभी अभेद करके जो है वो कह रहा है उचित हे क्रतो माने कर संकल्पात्मक स्मर यम स्मरतव्यम तस् कालो यम प्रत्युपस्थापितो हे संकल्पात्मक मन अब स्मरण करो जो मुझे मुझे मैं जो है यह काल उपस्थित है जिसके लिए हमने अब तक उपासना की है तस् कालो यम प्रत्य, प्रत्युपस्थापितो अतः स्मरा इसलिए स्मरण करो ईतावंतम कालम भावितम कृतम अब देखिए इतने काल तक जो भावित जो है जिसकी भावना किया गया है कृतम स्मर हे अग्नि तुम जो है स्मरण करो मया याल्य प्रभति अनुष्ठित कर्म जो बालकपन से लेकर के अभी तक हमने कर्म अनुष्ठान किया है तमर उसको भी स्मरण करो क्रतोस्मर कृतगुम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम भाष्यकार भगवान कहते हैं कि पुनर्वचन आदरार्थ के लिए है तो यहाँ पर जो है वह सात किया जो है ये कृतु शब्द को अर्थ को जो जो ओम जो है वह परमात्मा से अभिन्न आदित्य को ले लिया ही आदित्य एक अर्थ ही ले, ले लेते हैं और एक जो है वह संकल्पात्मक होते संकल्पात्मन स्मरा तो मुख्य अर्थ तो यही लेते हैं कि वो देवता से इस प्रकार की प्रार्थना अब देखिए आगे मार्ग की याचना है पुनर् अन, मा, अन्य मंत्रेण मार्ग याचति अन्य मंत्र से मार्ग की याचना करता है कितना बल उसके मन में है नसी आचर अग्ने नयथा राय विश्वानि देव अस्मा विश्वा दी वयुना विद्वास्मजुहुुराण मीनो भूयिष्ठा ते नम उतिमे अंतिम मंत्र है अब साधन भूत उसने जो कर्म किया है उपासना किया है उसका साधन भूत कौन है अग्नि अग्नि देवता जो है उसका साधन भूत उसको जो है वह ब्रह्म के साथ अभिन्न करके वो कहता हे अग्नि कहीं कहीं अग्नि का अर्थ यहाँ पर सीधे हिरणगर्भ भी ले देते एक तो साधन भूत ही अग्नि ते अंगत गच्छति व्याप्नोति सर्वम कार्यजातम इति अग्नि जहां हिरण्य गर्भ अर्थ लेते हैं वहां पर ऐसा अर्थ करते हैं कौन सा धातु है अग्नि धातु अग् अगिगतो धातु अंगति गच्छति माने व्याप्नोति सर्वम कार्यजातम इति अग्नि संपूर्ण कार्यजात को हिरण्य व्याप्त करके रखा है इसलिए अंगति की अग्नि हिरण्य ऐसा भी अर्थ मानते है और सामान्य रूप से भी मानते हैं कि अग्नि जो है वह साधन रहा है अग्नि के माध्यम से सारा का सारा कर्म उपासना किया है इसलिए हे अग्नि नय यहां से जब शास्त्रीय व्यक्ति का शरीर छूटता है तो दो मार्ग उसको मिलता है अधिकारानुसार दो मार्ग बना है पर लोग के लिए दो ही मार्ग है। पर वह किसको मिलता है कि जो शास्त्री व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर्म करता है या उपासना करता है तो वो अन्य लोगों से भिन्न होता है अभी तो ऐसे दिखाई देता है पर मृत्यु के समय अन्य लोगों से भिन्न होता है केवल जो कर्मी है तुरंत जो है वह धूमा अधिकारी देवता जो है उसके अधिकार में चला जाता है वह तुरंत उसको रात्रि अधिकार जो है अभिमानी देवता को दे देता है रात्रि अभिमानी देवता तुरंत जो है उसको कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को दे देता है इस प्रकार क्रम से जो है वह अपने गंतव्य स्वर्ग तक जाता है और जो उपासक है उपासना की प्रधानता कर्म तो करता है पर उसके जीवन में देवता ज्ञान उपासना की प्रधानता है उसका शरीर जब छूटता है कहे जब छूटे ऐसा नहीं कि रात में छूटे दिन में छूटे ऐसा नहीं तो तुरंत जांच जब भी छूटेगा तो अर्च अभिमानी देवता उसको अपने हाथ में ले लेगा हर के अभिमानी देवता उसको दिन के अभिमानी देवता को दे देगा दिन का अभिमानी देवता उसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी को देवता को उसको के अभिमानी ऐसे क्रम से वो जिस लोक में जाना है वहां पर जाने का क्रम बना हुआ तो ये उपासक है ये जो प्रार्थना करने वाला क्या है उपासक है उपासना की प्रधानता है इसलिए ऐसा कर रहा है अग्नि सुपथा नय ऐसा नहीं कि धूम मार्ग, धूम मार्ग से हमको नहीं ले जाना है हमको स्वर्ग नहीं जाना है हमको देवलोक की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए देवलोक की प्राप्ति करनी इसलिए सुपथा मान उत्तरायण मार्गे उत्तरायण मार्ग से हमको ले चलो नये ले चलो नहीं प्राप्त हे अग्नि हे देव सुपथा माम नय उत्तरायण मार्ग से मुझे ले चलो इसलिए ले चले राय जो हमने कर्म उपासना किया है उसके फल भोग के लिए रई धनार्थक है उसका फल भूत जो है वह फलभूत जो जो जो है वह स्थल है जो भोग है उसकी प्राप्ति के लिए देवलोक की प्राप्ति के लिए ले चलो हमको विश्वानि हे देव विश्वानि वयुनानी वेद हे देव आप जो हैं वो तो विश्वानि माने सर्वानी वायुनानी माने वयुनानी माने कर्म और उपासना हमारे सभी जो कर्म और उपासना है उसको विद्वान जानते हैं आप जानते हैं। इसको फिर लगा लीजिए हे देव विश्व वायुनानि विद्वान विश्वानी माने सर्वाणी सभी विश्व शब्द सर्व शब्द पर आये बात और जो है वायुनानि माने कर्म उपासना एक कर्म उपासना जो हमारा कर्म है या उपासना है इसको आप जानते हैं विद्वान सं उसको जानते हैं आप इसलिए हमको उत्तरायण मार्ग से आप ले चलें दक्षिणायन मार्ग से न ले चलें यु योधि अस्मद पढ़ लिया न पढ़ के लिया है यु योधि अस्मद मीना अस्मद जुहुराणम एनम युयुधि ये मनुष्य शरीर में जो है वह साधन करते हुए भी पाप जो है वह कोई न कोई पाप तो हो ही जाता है तो पाप जब हो जाता है तो इसलिए और पाप हमेशा क्या होता है कुटिल होता है प कुटिल होता है छिपा रहता छिपा रहता जब फल रूप में प्रकट होता है तो आफत कर देता है कौटुल्य को, धातु है उसी से बनता है ऊर्जा कौटुल्य धातु से शानच करके बनता है जुहुराण इन का विशेषण बना क्योंकि जोहोत्यादि का ये है ना तो दुर्ध हो जाएगा है? जुहुराण माने कुटिल ऊर्छा कौटिल्य धातु है तो उसी से बन जाता है ये जुहुराण शब्द बनता है और युयोधी जो बनेगा वो कैसे बनेगा यो मिश्रण मिश्रण है युयोधी यो द्वित्व कैसे होगा ये यू मिश्रण मिश्रण धातु है जो अत्यादि का आप देखना जो त्यादी का नहीं होगा तो द्वित कैसे हो देखना शायद वो आप भी हो या फिर जो भी मानना पड़ेगा नहीं तो द्वित हो नहीं सकता आजादी में तो द्वित्व होगा नहीं, नहीं? इसलिए यू मिश्रणा मिश्रणे से जब ये जोत्यादि का हो तभी तो हो सकता है इसका और धी भी इसको नहीं हो सकता पर धी स्रोत्र मानना छांदस धी बनना पड़ेगा फेर धी जो है इसको इसमें नहीं हो सकता तो छांदस जो है वह मानना पड़ेगा नहीं तो यू धी नहीं बन सकता तो अब देखिए अस्मत जुहुराणम ये एना का विशेषण है जुहुराण माने कुटिल कुटिल जो है एना जो पाप है उसको युयोधी हमसे आप अलग कर दे हमें स्तरण कर दे हमारे साथ जो उसका संपर्क है उसको आप अलग कर दें युधि अब अंत में और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अग्नि में आहुति तो दे नहीं सकता हूँ पर एक चीज ये व्यक्ति कर सकता किसी भी समय और कोई भी साधन नहीं कर सकता हो तो नमस्कार कर सकता है कि नहीं हाँ, हाँ पर उसको आदादी गण का है पर जोत्यागी का कार्य यहां दिखाई देता है छांदस मानना पड़ेगा जो त्यादि का कार्य दिखाई देने के उद्वित कैसे होगा गण में जो है उसका दीप्त तो नहीं हो सकता सनि इत्यादि कोई प्रत्यय है नहीं यहाँ पर ए? और ऐसा अर्थ भी नहीं है इसलिए इसको जोत्यादि का जो दीप्त है वो इसमें मानना पड़ेगा और छांदस मानना पड़ेगा और हेर धी जो है ये भी छांदस मानना पड़ेगा ए? दूसरा कोई उपाय नहीं बनेगा युधि और कैसे बनाएंगे युयोधि और कैसे बनाएंगे बिना द्वित्व को तो बना नहीं सकते कोई ऐसा धातु तो यू, यू धातु तो ऐसा कोई है नहीं इसलिए द्वित्व आवश्यक है और द्वित्व तभी बन सकता है कि जब ज्योत्यादि का कार्य इसमें हो ण का अर्थ जो है वह कुटिल है एन का विशेषण हो गया युद्धी माने जो है वह ऐसा अर्थ करेंगे वह भगवान हमसे पृहत तो अमिश्रण तो अर्थ आई है उसका हैं मिश्रण भी है तो अमिश्रण भी अर्थ है तो अमिश्रण उसका अर्थ है तो नहीं बन सकता युद्ध संप्राय यू का द्वित कौन करेगा हम कहते कुछ भी करिए पर यू का तो होना चाहिए आपको उससे भी बना लीजिए अब हैं और यदि बनाएंगे तो अब वो जो है उसका लोट लकार का रूप तो बनेगा नहीं है अड़ित करेंगे तो अभी द्वित कैसे होगा द्वित करना चाहिए आपको छानदश ही द्वित करिए जैसे ज्योत्यादि में द्वित होता है ऐसे अथवा जो। ज्योत्यादि ये सभी जो है वह गण ऐसे हैं कि इसमें वृत्त नहीं है उसको कहीं मान लीजिए भाई वो सब ठीक है ये संप्रहारे धातु है पर वो द्वित्व की बात कहां से ले आएंगे छंदस बिना बन नहीं सकता इसलिए अमिश्रण जब अर्थ किया तो धातु दा, वही लेना चाहिए यू मिश्रण मिश्रण और उसको जो है वह छांद मान करके जो क्या के समान उसका जो है वह निर्धारित कर लेना चाहिए वो तो भेद है इसमें कोई बहुत झगड़ा की बात तो बनेगी नहीं छांदस मानने से हो जाएगा पर यु का दुक तो जरूरी इसलिए शांतस तो मानना पड़ेगा हर हालत में धातु वही लेना ये मिश्रण मिश्र है अच्छा वो तो मिश्रा मिश्र ने जो धातु है अर्थ उसी का किया है सभी ने सभी ने उसी का अर्थ किया है इसलिए धातु भी जहां कोई टेकाकार ने है धातु वही लिया है यु मिश्रण मिश्रण धातु मेरा ख्याल करपात्री जी महाराज ने भी वही लिया है धातु युव मिश्रण मिश्रण करपात्री जी इस पर लिखे ना करपात्री जी का वेद वेद पार जो लिखा है उन्होंने उसमें ही आता है इस पर है उनका नो तो उन्होंने भी युव मिश्रण मिश्रण धातु ही लिया मेरा जहां तक ध्यान णम इना यु जो कुटिल पाप है उसको हमसे अलग कर दें और अंत में हम क्या कर सकते और नमस्कार कर सकते और क्या कर सकते एक उत्तर काशी के बड़े पुराने महात्मा थे पहले जब जवानी काल में ऐसी संस्कृति इतनी सरल संस्कृत वो बोलते थे कि उनके संस्कृत सुनकर के हृदय जो है वह गदगड़ हो जाए दक्षिणी महात्मा केरल अंतिम में जब मैं मिलने के लिए गया उनको एक साल उत्तर का सके कहा स्वामी जी कुछ अनुभव बताइए और स्वामी जी क्या कहना है वेदांत तो, तो अपने जगह ठीक है पर हमको ऐसा लगता है कि जब तक शरीर का भान है तब तक सौ बार उस प्रभु को इस सीमित हनता का समर्पण तो जरूर करना चाहिए प्रणाम जरूर करना चाहिए क्योंकि सीमित अहता का यदि भान होता है तो इसको जो है वह समष्टि में जो है वह समर्पित करते रहना चाहिए तो सौ बार प्रणाम दिन भर में तो जरूर करना चाहिए प्रभु मैं इतने बता सकता हूं और बाकी वेदांत तो अपनी जगह ठीक है उसको, उसको तो पर मेरा अनुभव यही कहता है कि जब तक शरीर का भान है तब तक, तक सौ बार प्रभु को प्रणाम जरूर करना चाहिए बड़ी अद्भुत बात होता है उसी साल उनका शरीर शांत हो गया बड़ी अच्छी बात ही कहते पूरे स्थान थे नवो किम विधे महुत बहुत आपको मैं नमस्कार करता हूं और तो कुछ नहीं कर सकता नमस्कार करता हूं और क्या करता हूं? थोड़ा सा देख लें भाष्य का अग्नि अग्नि इति हे अग्नि नय मन गमय प्राप्ण धातु प्रापय सुपथा माने शोभन मार्गेण सुपथा शोभन मार्ग क्या जो है ऊपर जाने के लिए अशोभन मार्ग भी कोई है तो कहते सुपथा एक विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त अर्थ हम वह दक्षिणायन मार्ग से उपासक नहीं जाना चाहता है बारंबार बार वहां से जाना आना पड़ता है इसलिए सुपथा जुबे सुजो विशेषण दे दिया ये दक्षिण मार्ग निवृत्ति के लिए है दक्षिण मार्ग से क्यों नहीं जाना चाहते स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते तुम निर्विर्णो हम दक्षिणेन मार्गे न गतागत लक्षणे न तो या चेतवांग कहते मैं अब उदय खिन्न हो गया हूं दुखी हो गया बारम्बार कर्म किया स्वर्ग गया वहां पुण्य छेड़ हो गया फिर यहाँ आया फिर कर्म किया फिर गया तो इस प्रकार जो है मैं अत्यंत उदासीन जो है दुखी हो गया हूँ ये दक्षिणायन मार्ग से जो गतागत लक्षण है कमाओ जाके खाओ फिर आओ फिर कमाओ फिर जाके खाओ ये गथागत जाना आना लक्षण जो ये दक्षिणायन मार्ग है इससे तो मैं एकदम उदास हो गया हूँ तो या इसलिए आपको प्रार्थना करता हूं पुनर पुनर गमना गमन वर्गित न, न पथा बारंबार जिसमें गमना गमन लगा रहता है उसे रहित जो शोभन मार्ग है उत्तरायण मार्ग है उस मार्ग से नया ले चलो मुझे इसलिए ले चले तुमको राय धनाय कर्म फल भोगय हमने जो कर्म उपासना किया है उसके फलभोग के लिए तो चलिए इसीलिए तो किया है असमान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान अस्मान राय ये कर यथकार यथोक्त धर्म फल विशिष्टान लोकान नया ऐसा समझो है ना उसको ले चलो तो यथोक्त धर्म फल विशिष्टता विश्व सर्वाणी देव वायुनानी कर्माणी वायुनानी का अर्थ कर दिया कर्माणी विद्वान जानन आप हमारे कर्म को भी जानते हो और आप हमारी उपासना को जानते हो तो दोनों को जानने वाले हैं मान का अर्थ वस्तुतः यहां पर क्या है कि उपास यहां पर भाष्यकार भगवान इस रूप में लेते हैं यथोक्त धर्म फल विशिष्टान असमान ऐसा समझिए यानी असमान का अर्थ क्या समझना कि वो कर्ता को यथोक्त धर्म और उसके फल से विशिष्ट जो हम लोग हैं यानी उपासक तो उस प्रकार का प्रयोग है यहाँ पर ये ध्यान में रखेगा आसमान ये यथोक्त धर्म फल विशिष्टान आसमान उपासकान ऐसा समझिएगा समुच्चय, समुच्च समुच्चय अनुष्ठात समुच्च पूर्वक जो जो है कर्म और जो है उपासना का अनुष्ठान करते हैं उनको एक कर्ता के लिए तो आसमान नय उसके साथ नय राय धनाय कर्म फल भोग नय अब कहते हे देव विश्वाणी का अर्थ कर गया सर्वाणी वायुनानी कर गया कर्माणी प्रज्ञानी व हमारी उपासना को कर्म को आप जानते विद्वान जान किंचोधि युधि यु का अर्थ कर दिया वियोजय वियोजय का अर्थ भाष्यकार वर्ण कर दे है तो वियोजय पहले अर्थ किया वियोजय का तात्पर्य विनाश है निकाला तो योजे जो है वो अमिश्रण अर्थ जो युद्धातु है उसी वही मालूम होता है उसका तात्पर्य निकाल दिया विनाश है अस्मत अस्मत अब यहां देखिए किसके साथ लिया असमत यहां भी लिया है कि नहीं वो तो आसमान है पहले क्या वहां हाँ आसमान एक है ना राय आसमान वो आसमान तो हो गया और अस्मत में ना इसका असमत का संबंध किससे है अस्मत जुहुराणम कुटिलम बंचनात्मकम एना हम लोगों का जो कुटिल जो बंचना करने वाला जो पाप है उस पाप को युधि यो माने वियोज विनाश अस्मत जुहुराण मे नियोजय हम लोगों का जो कुटिल जो है वंचना करने वाला जो पाप है इस पाप को आप नाश करें उससे क्या होगा ततो वं विशुद्धा संत उससे हम विशुद्ध हो जाएंगे और इष्टम प्रापस्यामा ये अभिप्राय हम अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे इसलिए वानीम न सकनुम परिचर्या कर लेकिन हम इस समय जो है आपकी परिचर्या नहीं कर सकते हैं हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि आपकी सेवा जो है वह कर सके आहुति दे सके मंत्र जप सके ये नहीं कर सकते इसलिए भूिष्ठाम बहुत आराम ते नम नमोक्तिम नमस्कार वचनम विधिम बहुत बहुत आपको नमस्कार है हमारा नमस्कार परिचरे में हमारे में विराम था पर उसको जो है वो उसका संगति उतनी अच्छी नहीं बनती है देखिए भूष्ठान बहुत आराम है? बहुत आराम, बहुत आराम ओ, तो जो पहले परिचर्याम था ना हाँ तो उसमें कोई मतलब हो तो परिचर्याम के साथ पे जाएगा पर पूर्ण विराम कैसे क्योंकि आगे क्रिया के साथ संबंध जाएगा ना थे तुभ्यम नमः उक्तिम नमस्कार बचनम विधे वीम शक्नुम परिचर्याम कर तुम भूयस्थाम बहुत आराम ठीक है यहाँ पर पूर्ण विराम यदि लगा दे तो उसको पूर्व के साथ संबंधित कर सकते है क्योंकि मूल में देखे भूस्थाम ते मूल में देखने से तो वही लग जाता है, है? नम उक्तिम उम है ना तो मूल में आप देखिए तो सीधे अर्थ लगता है ना किम विधिम एक वाक्य बन जाता है अब इससे तो ओ, दो वाक्य बनाना पड़ेगा तो भाष्य यदि वैसा लगावे जैसे मूल में है तो क्या दोष होता है किंतु वे विदानी न शक्म परिचर्या हम करिय। कर तुम भूष्ठान बहुत आराम है नमोक्तिम नमस्कार बचनम विधेय नमस्कार परचरम इसलिए वहां पर पूर्ण विराम रखना ठीक है हमने तो इसमें काट दिया क्योंकि नमुक्तिम तो भाष्यकार भगवान ने भी ले लिया इसलिए नमुक्तिम के साथ उसका तो अन्वय हो जाएगा अन्य हो जाएगा तो उसको पूर्ण विराम देने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती वीम न सकनुमा परचर्याम कर नमोक्तिम के साथ ले जाइए जैसे मूल में है ते तोभ्यम न नमोक्तिम न मुक्तिम कार्य नमस्कार वचनम विधे ममस्कार परचर्य अब नमस्कार परिचर्ये जो तात्पर्य निकाला इसी दृष्टि से कोई ऐसा सोच सकता है कि जब इस क्रिया का केवल इसी क्रिया का संबंध जो है इससे कर दिया भाष्यकार भगवान ने तो जो है बहुत आराम का जो है परिचर्याम के साथ जो है वह बहुत आराम परिचर्याम न सकुम कर तुम मैं प्रिंट में विराम काट दिया ना इसलिए मूल के अनुसार वही अर्थ ठीक हो तो ठीक कर आगे विराम नहीं होगा पूर्ण ओ, ओ, कामा होगा कामा होगा विराम दे दिया अगर तो विराम दे दिया तो उन्होंने भूस्थान को अगले के साथ लगा दिया ना अगले के साथ और यहाँ पर विराम होने से पिछले के साथ लगाना पड़ेगा भूष्ठम परिचर्या न शक्नु म पर ये इतना अच्छा नहीं मालूम है अंदर की अनुभूति बहुत बहुत उस समय नमस्कार है भूष्ठाम न मुक्ति देखी बहुत नमस्कार ही मैं कर रहा हूं क्योंकि दूसरी परिचर्या तो कर नहीं सकता इसलिए वो विराम न हो तो अच्छा ये जो है यहां का अब एक विचार करते हैं भारस्यता भगवान थोड़ा मंत्रान जरा आनंदगिरी दिखी मंत्रान पदशो व्याख्याय संक्षिप्तो तो विचारम आरभते मंत्र को जो है वह पद पद का विचार कर लिया अब पूरे वाक्य का अर्थ एक विचार पूरे प्रकरण में क्या तात्पर्य है और मंत्र का ऐसा अर्थ क्यों किया इसका जो है वह विचार करना है तो इसमें बोलते हैं अविद्य मृत्युम तीर्थ विद्य अतम अश्नुते विनाशेन मृत्युम तीर्थ संभुत्या मृतम अश्नुते इत श्रुआ के चित संशय पहले आया था ना अविद्या अविद्यामृत तीर्थ विद्या मृतुम अश्नु भाष्यकार भगवान ने क्या अर्थ किया अविद्या के द्वारा स्वाभाविक जो पशु कर्म रूपी मृत्यु है इसको तरकर के विद्या के द्वारा अमृतत्व अश्नु यानी देवलोक प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति, भूत अमृतत्व को प्राप्त करते हैं और आगे था कि विनाशेन विनाशेन मृत्युम तीर्थ संभूत्यामृतुमश्नु संभुत्य, वहां पर दो उपासनाएं थी एक व्याकृत अव्याकृत तो कहते हैं कि विनाशेन वहां पर क्या लिया था विनाशेन मृत्यु तीर्थ विनाश भाष्यकार भगवान ने क्या ले लिया था विनाश क्या था ब्राह्मण अनैश्वर्य रूप मृत्यु को तर जाता है और संभूतिया में निकाला था क्या असंभूतिया असंभूतिया असंभूति से प्रकृति लय रूप अमृतत्व को प्राप्त करता है लोगों का संशय यह है कि अमृत शब्द से सीधे के सीधा मोक्ष अर्थ क्यों न लिया जाए विद्या के द्वारा उपासना ही क्यों लिया जाए भ्राह्म ज्ञान क्यों न लिया जाए जबकि सीधे सीधे मंत्र से वही बात प्रतीत हो रही है तो केचित संशयम कुरियंती कुछ लोग संशय करते हैं अतः तन निराकरणार्थम संक्षेप तो विचारणाम तो श्रुआ के चित संशय कुरती है ऐसा सुनकर के कोई संशय करते हैं अतः तन निराकरणार्थम उसके निराकरण के लिए संक्षेप तो विचारणाम करीष्या संक्षेप से जो है विचार करते हैं विचार करते हैं निमित्त तमित संशय पहले बताओ कि संशय का निमित्त क्या है जिसके लिए आप विचार करते हैं तो संशय में कोई निमित्त होना चाहिए जब आपने अर्थ कर दिया तो संशय क्या होता कहते विद्या शब्दी शब्द परमात्मा विद्युक स्मान न गृह थे अमृतत्व अरे जब विद्या शब्द दिया और विद्या शब्द का जो है ब्रह्म विद्या प्रसिद्ध अर्थ है तो सीधे प्रसिद्ध प्रसिद्धार्थ ब्रह्म विद्या ले लेना चाहिए और अमृतत्व तो का भी प्रसिद्ध प्रसिद्धार्थ मोक्ष है तो मोक्ष ले लेना चाहिए आपने ये उपासना अर्थ और आपेक्षिक अमृतत्व तो क्यों अर्थ लिया जब मुख्य अर्थ न बने तभी तो ऐसा लेना चाहिए मुख्य अर्थ बन सकता है तो ब्रह्म विद्या के द्वारा जो है वह अमृतत्व को मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा अर्थ करना चाहिए कि क्यों नहीं ग्रहण करते हैं तो सिद्धांति कहता भाई ऐसा कहीं हमने अभी कहा था वो तुमको ध्यान नहीं है कर्म और जो है ब्रह्म विद्या का जो है विरोध है ये जो हमने कहा था उसको तुमने ध्यान नहीं दिया उक्ता या परमात्म विद्या या कर्मणस विरोधात् समुच्च अनुपत्ति इसलिए जो है उक्त परमात्म विद्या का कि जहां पर सभी सभी सीमित अहंकारों को छोड़ना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण शक्ति शरीर इत्यादि कुछ भी नहीं हूं तो उसका तो कर्म के साथ विरोध है तो उसका सहसमुच्चय कैसे हो सकता है एक साथ दोनों का अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है जब एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है तो उसको हम कैसे ले लें यहां पर अर्थ तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम अरे तुमने कहा हमने सुना है तुम्हारी बात ठीक है लेकिन ये बताओ विरोध का ज्ञान है विरोध का ज्ञान कौन कराता है अरे शास्त्र कराता है यहां तो सारा का सारा शास्त्र प्रमाण के ऊपर सारा का सारा चल रहा है शास्त्र कह दिया समुचे तो समुचे हो जाएगा चाहे जाए विरोध हो चाहे कुछ हो अभी शास्त्र कह दिया समुचे तो समुचे हो जाए शास्त्र कह दिया कि कर्म के साथ ज्ञान अभ्यास करना चाहिए दोनों करता रहेगा तो उसको कर्म का फल भी मिल जाएगा और ज्ञान का भी फल मिल जाएगा मोक्ष भी हो जाएगा लड्डू भी मिल जाएगा भंडारा खाने को भी मिल जाएगा और जो है ज्ञान का फल मोक्ष भी मिल जाएगा दोनों तो दोनों करता रहे तो शास्त्र यदि कहता है तो क्या विरोध क्योंकि विरोध और विरोध तो शास्त्र का विषय है उसको कोई व्यक्ति बुद्धि से निर्धारित नहीं कर सकता है जब अब इसका विचार जो है वो कल करेंगे कल इसको समाप्त करना है आज समाप्त कर देते तो भी पाठ तो कल शुरू नहीं होता है पाठ तो द्वितीय से शुरू होता तो है। तो ये कल ही इसको समाप्त करेंगे थोड़ा शास्त्रार्थ का विषय है ये हृदय जी हो जाए ओम इन दोन इन दोन के विषय में थोड़ा विचार जो है वो हम करते हैं संक्षेप से अच्छा विचार का निमित्त क्या है सतर्ता किम निमित्त है संशय ऐसा लोग संशय करते हैं तो संशय क्या करते हैं कि मुख्य अमृतत्व तो क्यों न ले लिया जाए एक संशय दूसरा संशय ये करते हैं कि जब विद्या तो से कर्म ले से कर्म ले लो अद्या ज्ञान ले लो ज्ञान कर्म का समुच्चय ज्ञान कर्म समुच्चय वादी जो है वो ज्ञान कर्म का समुच्चय मानता है इसलिए वो कहता है कि तुम अमृतत्व का अर्थ यहाँ पर तुम्हें मोक्ष सीधे करना चाहिए और ज्ञान और कर्म का समुच्चय करना चाहिए उसका फल मोक्ष है ऐसा करना चाहिए ये अर्थ आप कैसे बदल दिए कि अविद्या का अर्थ तो आपने कर्म कर दिया और विद्या का अर्थ उपासना कर दिया और उपासना और जो है वह उपासना और कर्म का फल क्या हो गया आपेक्षी का मृतत्व हिरण्य प्राप्ति अथवा प्रकृति लय ये अपेक्षी का मृतत्व ऐसा जो है आपने क्यों अर्थ इसकी विषय में कहते हैं कि अच्छा उनके निमित्त क्या है संशय में क्या निमित्त है तो वो कहते हैं कि विद्या शब्देन शब्द परमात्म विद्यवस् न गृहते ये जो मैंने बताया विद्या शब्द से सीधे परमात्म विद्या क्यों नहीं ले लेते उपासना क्यों लेते परमात्मा ज्ञान आत्मज्ञान विद्या शब्द से ले लेना चाहिए और अमृतत्व चल अमृतत्व तो का अर्थ मुख्य अमृतत्व तो क्यों नहीं ले लेते मुख्य जब तक संभव है तब तक गौण अर्थ नहीं लेना चाहिए मुख्य की जहां संभावना नहीं हो वहीं पर गौण अर्थ लिया जाता है जहां मुख्य की संभावना है तो गौण अर्थ क्यों लेना अब सिद्धांति कहा था विद्या शब्द नहीं नन उगता परमात्म विद्या या कर्मणस विरोधात् समुच अनुपत्ति कहा कि तुमको याद नहीं है मैंने ये कहा है कि जो मुख्य विद्या है, है तो मुख्य जो परमात्म विद्या है उसका तो कर्म के साथ विरोध है कर्म के साथ विरोध है तो दोनों का अनुष्ठान एक साथ कैसे होगा एक साथ अभ्यास करेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ परिवार नहीं हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ वैश्य नहीं हूँ सूर्य नहीं हूँ जो है वो अभ्यापक एक पर ब्रह्म परमात्मा हूँ और उसी क्षण जो है अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक कर्म हम कर दोनों कैसे करेगा ये हमने बताया कि दोनों का विरोध है विरोध होने से समझे कैसे होगा उसका सिद्धांति का कहना है तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम बात तुम्हारी ठीक है पर जो है विरोध हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा कहा तुमको क्यों नहीं विरोध दिखाई दे रहा है तो उसका कहना है कि विरोधा विरोध वो शास्त्र प्रमाण तत्व अरे विरोध है कि विरोध नहीं इसमें प्रमाण कौन है शास्त्र प्रमाण है अब शास्त्र जो समुचे कह देता है तो आप विरोध कैसे मानोगे विरोध है कि अगर जो अज्ञात जो विषय है जिसको हम जो है वह प्रत्यक्ष से अनुमान से नहीं जान सकते हैं उसमें प्रमाण तो शास्त्र है तो ये विरोध है ज्ञान का और कर्म का विरोध